राम कृष्ण लीला प्रसंग, चरित तथा वियोग, बालक बालक का का साहस, साहस के के असीम साहस का भी क्रमशः मिलने लगा। लोग, भूत प्रेत भय से शंकित होते थे बालक निडर होकर वहां आया जाया करता था उसकी बुआ श्रीमती रामशीला पर कभी कभी श्री शीतला देवी का भावावेश होता था उस अवसर पर उनमें संपूर्ण परिवर्तन हो जाया करता था उस समय कामार पुकुर में अपने भाई के समीप वे रहती थी एक दिन अकस्मात उनको भावावेश होने पर परिवार के सभी लोग भयभीत हो उठे साथ ही उनके मन में भक्ति का भी उदय हुआ गदाधर ने भी उनके उस आवेश को श्रद्धा के साथ देखा किंतु वह उससे किंचन मात्र भी न डरा उनके समीप बैठ उसने अत्यंत ध्यानपूर्वक उस परिवर्तन को देखा और बाद में यह कहा बुआ जी के शरीर में जैसी देवी आई है वैसी ही मेरे भी शरीर में आए तो बहुत अच्छा हो कामार पुकुर से आधे कोश उत्तर में अवस्थित भूरसूभो अथवा भूर, भूर नामक गांव के दाता तथा भक्त जमींदार मणिक राजा की बात हम पहले कह चुके हैं श्री शुदीराम जी की धर्मपरायणता से आकृष्ट होकर वे उनके अत्यंत घनिष्ठ मित्र बन चुके थे एक दिन अपने पिता के साथ मालिक राजा के घर पर आकर छः वर्ष के बालक गदाधर ने चिरपरिचित व्यक्ति की तरह निसंकोच उन लोगों के साथ ऐसा मधुर आचरण किया कि उसी दिन से वह उनका प्रिय बन गया मालिक राजा के भाई श्री राम देवन्दोपाध्याय बालक को देखकर मुग्ध तो श्री क्षुधीराम से बोले मित्र तुम्हारा यह पुत्र साधारण नहीं है ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें देव अंश विशेष रूप से विद्यमान है जब कभी भी तुम इधर आओ इसे अपने साथ ले आना इसे देखकर बड़ा आनंद होता है इस घटना के बाद विभिन्न कारणों से कुछ दिन तथा श्री क्षुधीराम जी माणिक राजा के घर नहीं जा सके इसलिए माणिक राजा ने अपने परिवार की एक महिला को समाचार लेने तथा यदि स्वस्थ हो तो गदाधर को कुछ देर के लिए भुरसुबो गांव में लाने के निमित्त भेजा पिता के आदेशानुसार बालक अत्यंत आनंदपूर्वक उस रमणी के साथ जाकर दिन भर वहां रहने के पश्चात सायंकाल से पूर्व विविध मिष्ठान तथा उपहार स्वरूप कुछ आभूषणों को लेकर सामार पुकूर लौटा गदाधर क्रमशः उस ब्राह्मण परिवार का इतना प्रेम पात्र बन गया कि उसे साथ लेकर श्री क्षुधिर राम जी के भूसुबो जाने में यदि कुछ दिन का विलंब हो जाता तो वे ही किसी को भेजकर उसे बुलवा लेते थे इस प्रकार दिन पक्ष तथा महीने बीतने लगे और बालक धीरे धीरे सप्तम वर्ष में प्रविष्ट हुआ शैशव का माधुर्य घनीभूत होने के फलस्वरूप दिनों दिन वह सबका अधिकाधिक प्रिय होने लगा गाँव की महिलाएँ अपने घर पर कोई सुंदर खाद्य वस्तु तैयार करते समय उसका कुछ अंश उसे कैसे खिलाया जाए इस बात को पहले सोचा करती थी अपने घर के भोज्य पदार्थ गदाधर के साथ बांटकर खाने से ही उसके समवयस्क बालक बालिकाओं को परम तृप्ति का अनुभव होता था पड़ोस के सब कोई उसके मधुर वचन संगीत तथा आचरणों से मुग्ध होकर उसके बाल चापल्य को आनंद के साथ सहन करते थे उस समय की एक घटना से उसके माता पिता तथा बंधुवर्ग उसके विषय विशे में विशेष चिंतित हो उठे ईश्वर के पास से जन्म से ही गदाधर का शरीर स्वस्थ तथा मजबूत था और जन्म के बाद अब तक वह कभी विशेष बीमार नहीं हुआ था इसलिए गगनचर पक्षी की तरह बालक अपूर्व स्वतंत्रता तथा मानसिक प्रसन्नता से दिन बिताया करता था शरीर के बारे में किसी प्रकार का ध्यान न देना ही प्रसिद्ध चिकित्सक वर्ग के मतानुसार पूर्ण स्वस्थता का लक्षण माना जाता है बालक जन्म से ही उस प्रकार का स्वास्थ्य सुख अनुभव कर रहा था इतना ही नहीं जब उसका स्वाभाविक एकाग्र चित्त किसी विशेष विषय विशे में निविष्ट होता था तब वह शरीर की शुद्ध बुद्ध भूल पूर्ण रूप से भावाविष्ट हो जाता था शुद्ध पवन से लहराते हुए हरे भरे खेत नदियों के विरामहीन प्रवाह पक्षियों का कलरौ एवं सर्वाधिक रूप से सुनील गगन तक उसके मध्यवर्ती प्रतिक्षण परिवर्तनशील मेघपुंज के माया राज्य आदि जब कोई दृश्य अपनी रहस्यमय प्रतिमूर्ति की महिमा को उनके सम्मुख विस्तार कर उसे आकृष्ट करता था तभी वह बालक आत्मविस्मृत हो भावराज्य के किसी सुदूर प्रदेश में पहुँच जाता था वर्तमान घटना भी उसी भावावेश से उपस्थित हुई थी इस घटना के संबंध में श्री रामकृष्ण देव की अपनी साधक अध्याय में देखिए। एक दिन मैदान में अपनी इच्छा अनुसार भ्रमण करता हुआ बालक नवीन मेघ के अंक में बगलों का अपने श्वेत पंखों का विस्तार कर सुंदर तथा स्वतंत्र रूप से विचरण करते हुए देखकर इस प्रकार तन्मय हो उठा कि उसे अपने शरीर तथा सांसारिक विषयों का कुछ भी ज्ञान न रहा और वह बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा उसकी इस अवस्था को देख भयभीत हो साथियों ने उसके माता पिता को समाचार दिया और उसे वहां से उसी हालत में उठाकर घर लाया गया चेतना प्राप्त करने के कुछ देर बाद ही वह अपने को पूर्वत स्वस्थ अनुभव करने लगा यह कहना ही पर्याप्त है कि इस घटना से श्री श्रुधीरामदेव तथा चंद्रा देवी अत्यंत चिंतित हुए तथा भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो इसलिए वे विशेष सचेष्ट हुए फलतः उस घटना से बालक में मूर्च रूप भयंकर रोग का प्रारंभ देख कर औदादि को का प्रयोग तथा शांति स्वस्थनादि शुभ कर्मों का वे अनुष्ठान करने लगे किंतु इस घटना के बारे में बालक गदाधर ने उनसे बारम्बार यही कहा कि एक अभिनव तथा अदृष्टपूर्व भाव में उसका मन लीन हो जाने के कारण ही उसकी ऐसी अवस्था हुई थी एवं बाहर अन्य रूप से प्रतीत होने पर भी उसके अंदर चेतना तथा तो एक अपूर्व आनंदानुभूति विद्यमान थी वस्तु पुनः उस प्रकार की घटना न होने के कारण तथा तो उसके स्वास्थ्य में भी कोई व्यतिक्रम न देखकर श्री सुधीराम जी ने यह सोचा कि संभवतः वायु के प्रयोगकोप से ही बालक अकस्मात अचेत हो गया था और श्रीमती चंद्रा देवी का यह दृढ़ निश्चय हुआ कि भूत प्रेतों की दृष्टि पड़ने से ही उसको ऐसा हुआ था किंतु उस घटना के निमित्त उन्होंने कुछ दिन तक बालक को पाठशाला नहीं जाने दिया फलस्वरूप पड़ोसियों के घर में तथा गांव में सर्वत्र इच्छानुसार विचरण कर बालक पहले की अपेक्षा और अधिक खेल में तत्पर हो गया